संक्षिप्त महाभारत वन पर्व वृत्र वध और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत युधिष्ठि ने कहा विप्रवर, मैं महामति अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ लोमस जी बोले राजन मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनो सतयुग में काल के नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे वे वृत्तासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो इंद्रादि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्तासुर के वध का उद्योग आरंभ किया वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए ब्रह्मा ने यह देख उनसे कहा देवताओं तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है मैं तुम्हें वृत्ता के वध का उपाय बताता हूँ भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियाँ दे दीजिए तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे उनकी हड्डियों से तुम एक छह दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना उस वज्र से इंद्र वृत्तासुर का वध कर सकेगा मैंने तुम्हें सब बातें बता दी है अब जल्दी करो ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता से सुशोभित था वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथनानुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा देवगण तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूँगा तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर सकता हूँ फिर देवताओं के अस्थिप याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा देवराज इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्तासुर को भस्म कर डालिए विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को सांस ले पृथ्वी और आकाश को घेरकर खड़े हुए वृत्तासुर पर धावा बोल दिया उस समय शिखरयुक्त पर्वतों के समान विशालकाय काल के गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्तासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्तासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया उसकी गर्जना से पृथ्वी आकाश समस्त दिशाएँ और पर्वत धगमगाने लगे यहाँ तक कि इस उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्तासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान के हाथ से खिसककर कर महाशैल मंद्राचल गिर गया था वृत्तासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे इसके पश्चात उन्होंने वृत्तासुर के वध्र से दुखी काल के आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरम्भ किया तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए वहाँ से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सुझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए पृथ्वी में जो भी तपस्वी धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियाँ दिखाई देने लगी और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो राजन जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ यागादि के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वसलदेवाधिदेव नारायण की शरण ली देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की प्रभो आप सारे संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है कमल नयन पूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो आप ही ने वाह रूप धारण करके इसका उद्धार किया था पुरुषोत्तम आप ही ने नृसिंह रूप धारण करके महाबली आदिदैत्य हिरण्य कशिपू का वध किया था महादैत्य बलि को मारना किसी भी देहधारी के वश की बात नहीं थी उसे भी आप ही ने वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था महान धनुर्धर जम्भ बड़ा ही क्रूर और यज्ञ यागादि को ध्वंस करने वाला था उस सुप्रसिद्ध दानों का भी आपने ही दलन किया था इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम है हे मधसूदन हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं अतः हे देव देवेश्वर त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोग देवगण और इंद्र की रक्षा कीजिए इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा जगतपते अब तो कृपापूर्वक आपके रक्षा करने से ही इन लोगों का संहार रुक सकता है देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा देवगण मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ काल के नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा विकट दल है वे सब दैत्य वृत्ता का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते हैं किंतु रात्रि के समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों का वध करते हैं समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे इसलिए पहले उन्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए समुद्र को सुखाने में अगस्त्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभव नहीं हो सकता इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी को इस काम के लिए तैयार कर लो भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त मुनि के आश्रम में आए वहाँ उन्होंने देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान है देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का वखान करते हुए उनके इस प्रकार स्थिति करने लगे पूर्व काल में जब इंद्र पर इंद्रपथ पाकर राजा नहुस ने लोगों को संतप्त करना आरंभ किया तब आप ही ने उनका दुख दूर किया था और उस संसार के कंटक को देवलोक के ऐश्वर्य से गिराया था पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था इससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी उस समय आपकी शरण लेते लेने से ही उसे शांति मिली थी भगवान हम भी बहुत भयभीत हैं अब आप ही हमारे आश्रय हैं आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं युधिष्ठिर ने पूछा मुनिवर मुझे यह बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात क्यों बढ़ने लगा था लोमस जी बोले सूर्य उदय और अस्त होने से पर्वरतराज सुवर्णगिरि सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे यह देखकर विंध्याचल ने कहा सूर्यदेव जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नृत्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो उसी प्रकार मेरी भी किया करो इस पर सूर्य ने कहा मैं अपनी इच्छा से सुमर की प्रदक्षिणा नहीं करता बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है उन्होंने मेरे लिए यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है हे परम तत् सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात बढ़ने लगा तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास आए और अनेकों उपायों से उसे रोकने लगे किंतु उसने उनकी एक भी न सुनी फिर वे सब के सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें अपना आने का प्रयोजन सुनाया वे कहने लगे भगवान क्रोध के वसीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है द्विजवर आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोकने में समर्थ नहीं है इसलिए आप रोकने की कृपा करें देवताओं की यह आवाज़ सुनकर अगस्त्य जी अपनी पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उससे बोले पर्वत प्रवर मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूं इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो जब तक मैं उधर से लौटूँ तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना उसके बाद इच्छा इच्छानुसार बढ़ते रहना शत्रुदमन युधिष्ठिर जे विंध्याचल से यह ठहराकर कर जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे इसी से अगस्त्य जी के प्रभाव से विंध्याचल का बढ़ना रुक गया तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया अब जिस प्रकार उनसे भर पाकर देवताओं ने काल केय का संहार किया था वह सुनो देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त जी ने कहा आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं तब देवताओं ने कहा महात्मन हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए ऐसा होने पर हम देवद्रोही काल केयों को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा और संसार का दुख दूर करूंगा। तदनंतर वे तपस्द ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदी ना समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने बात की बात में समुद्र को जलहीन कर दिया तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से काल केय का संहार करने लगे इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल हो गए और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया उनकी मार खाकर दो घड़ी तक तो काल केय ने भी भयंकर सिंहनाथ करते हुए घनघोर युद्ध किया किंतु वे पवित्रात्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो किसी प्रकार उस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए इस प्रकार दानों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए इस पर अगस्त्य जी बोले वह जल तो पच गया अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने कहा देवगण अब तुम इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार का प्रयत्न करेगा उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे